देवी भागवत नवम सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्ता तदनंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण के राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की रावण अपनी धुन में अटल था अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता को अपहरण कर खेल ही खेल में वह लंका की ओर चल दिया उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए फिर सीता को खोजते हुए वे बारम बार इधर उधर चक्कर लगाने लगे कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा समयानुसार वे लंका में पहुंच गए रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा महानुभाव अब मैं क्या करूँगी सब बताने की कृपा कीजिए तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्य पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ वहीं रहकर तपस्या करना इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का प्राप्त होगा। भगवान और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुसत की कन्या त्रेतायुग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई अतएव इसे त्रिहारिणी कहा गया है वहाँ तीनों युगों में यह विद्यमान रही है नारद जी ने पूछा संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करिए भगवान नारायण कहते हैं नारद जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्रीराम के पास विराजमान हो गई तब रूप एवं यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा तदनंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए यही शब्द उनके मुंह से पाँच बार निकले भगवान शंकर परम सिख हैं छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह दे दिया तुम्हें पाँच पति मिलेंगे नारद इस प्रकार तेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और पांचों पांडव उसके पति हुए यह सब जो बीच की बातें थी सुन चुका अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य भीषण वी को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पर हार गए अयोध्या भारतवर्ष में है ग्यारह वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहाँ राज्य किया तत्पश्चात वे समस्त पुरवासियों सहित बैकुंठ धाम को पधारे लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वही लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया इस पुण्यदायी पाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ सुनो